गीता तत्व चिंतन यथार्थ कर्म का स्वरूप तेईसवा यज्ञ की परिभाषा यज्ञाथात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौनते या मुक्त संग्रह समाचार यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के सिवाय अन्य कर्मों के इस संसार में व्यक्ति कर्मबंधन से युक्त हो जाता है अतः अतहे कौनते तो आसक्ति को छोड़कर यज्ञ के निमित्त कर्म कर इससे पूर्व भी कहा जा चुका है कि कर्म अपने आप में नहीं बांधता बल्कि फलाशा ही बंधन का कारक होता है यहाँ पर उसी बात को और भी स्पष्ट करके बताया जा रहा है कि जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनसे मनुष्य को बंधन नहीं लगता पर वह जो दूसरे कर्म करता है उनसे बंधन लगता है अतः उसे आसक्ति छोड़कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म करने चाहिए यह यज्ञ क्या है सामान्य रूप से यज्ञ कहने से अग्निहोत्र आदि होम हवन रूप कर्मों का स्मरण हो आता है पर यहाँ यह यहाँ पर यज्ञ का वैसा अर्थ लेना उचित न होगा कारण अर्जुन तो युद्ध भूमि पर खड़ा है और वहाँ पर भगवान कृष्ण का वैसा कहना नहीं बन सकता कि अर्जुन तुझे अग्निहोत्रादि यज्ञ करने चाहिए यज्ञ का एक दूसरा अर्थ विष्णु किया जाता है तैत्रिय संहिता में कहा गया है यज्ञो वही विष्णु हो इस आधार पर यज्ञार्थ का अर्थ हुआ विष्णु अर्थ विष्णु प्रत्यर्थ ईश्वर प्रत्यर्थ अर्थात हमारा कर्म ईश्वर प्रत्यर्थ हो हम ईश्वर समर्पित बुद्धि से कर्म करें परंतु जब हम इसके बाद आने वाले श्लोकों पर विचार करते हैं तो यज्ञ का अर्थ उस संदर्भ में समीचीन मालूम नहीं पड़ता उन सब श्लोकों का एक साथ विचार करने पर यज्ञ शब्द का जो व्यापक अर्थ है उसी का यहाँ पर प्रयोग करना होगा यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है देव पूजा या एक साथ इकट्ठा करना या दान जिस कर्म में ये तीनों बातें होती हों उसे यज्ञ कहा जा सकता है गीता में दैवी संपदा से संपन्न व्यक्तियों को देव कहा गया है भगवान कृष्ण कहते हैं द्वो भूत सर्गोलोके दैव आसुर एव च दैव विस्तर्श प्रोक्त आसुरम पार्थ हे पार्थ इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा उसमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन देवों का यह स्वभाव गीता के इसी सोलहवें अध्याय में श्लोक एक से तीन तक वर्णित हुआ है जहाँ अभय अंतकरण की निर्मलता ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप रिजुता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अधोष दर्शन सर्वभूतों के प्रति दया लोलुपता का अभाव मृदुता सौजन्य अचपलता तेज क्षमा धैर्य शौच अध्रोह और निरभिमानता को दैवी संपदा के अंतर्गत रखा गया है जो भी व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त है वह देव है और उसका आदर सत्कार एवं पूजा करना देव पूजा कहलाती है तो यज्ञ का तात्पर्य हुआ ऐसे लोगों का सम्मान करना ऐसे लोगों को इकट्ठा करना और दान के द्वारा समाज का हित करना इसका अर्थ यह हुआ कि यज्ञ के माध्यम से देवी संपदा संपन्न व्यक्तियों को एक साथ लाकर उनका सम्मान करना और समाज के हित के लिए अपने धन का वितरण करना यज्ञ में त्याग और ग्रहण की क्रिया सतत चला करती है हम समाज से जब लेते हैं तब हमें समाज को देना भी चाहिए जीवन का संतुलन आदान प्रदान के नियम के से सुरक्षित रहने में है मेघ सागर से जल लेते हैं तो पृथ्वी को देते भी हैं जो अंतो गत्वा नदियों के माध्यम से सागर को ही पहुँच जाता है सागर नदियों से जल लेता है तो मेघ के रूप में देता भी है वनस्पतियाँ पृथ्वी से जल और वायु आदि लेती हैं तो फल फूल पत्तों के रूप में देती भी है यदि सूक्ष्म विचार करके देखा जाए तो इस विश्व में मनुष्य को छोड़कर समस्त प्राणी प्रकृति से यदि लेते हैं तो देते भी हैं एक बीज धरती से जल और वायु खींचकर धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है और बदले में धरती को असंख्य बीज और फल फूल आदि प्रदान करता है एक मनुष्यतर प्राणी अपने जीवन के लिए पृथ्वी से जो कुछ भी ग्रहण करता है उसके बदले स्वाभाविक रूप से वह पृथ्वी को कुछ देता भी है मरने पर अपना शरीर छोड़ देता है जो अन्य प्राणियों के भोजन के काम आता है हड्डियाँ छोड़ जाता है जो खाद आदि के काम आती है केवल मनुष्य ही ऐसा कृतज्ञ है जो प्रकृति से लेता तो सब कुछ है पर देते समय बड़ी कृपणता बरतता है हम प्रकृति से दबा दबा कर लेते हैं लेते ही रहते हैं और आजकल विज्ञान के साधनों के बल पर प्रकृति का और भी शोषण कर रहे हैं इसीलिए प्रकृति में इतना असंतुलन पैदा हो गया है वर्षा समय पर नहीं होती होती है तो कम होती है या फिर एकदम इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है असमय ही कभी वर्षा हो जाती है ये सब प्रकृति में असंतुलन के लक्षण है पूर्व काल में जब यज्ञादि की परंपरा बहुत प्रचलित थी तब भी प्रकृति में यह संतुलन तो था पर उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम थी किंतु पुराकाल में जब यज्ञादि का स्वर्ण काल था अर्थात जब यज्ञ सही भावना से किए जाते थे और उनके द्वारा शोषण नहीं होता था तब प्रकृति में जो संतुलन था वह आदर्श था भगवान कृष्ण का संकेत उसी आदर्श संतुलन की ओर है जब वे अर्जुन को यज्ञार्थ कर्म करने का निर्देश देते हैं यदि हम उसे संकेत को ग्रहण कर अपने जीवन के कर्मों को यथार्थ बना डालें तो हम सचमुच प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन को बहुत दूर तक कम कर सकते हैं यही बात आगे के सात श्लोकों में कही गई है